ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं नरोत्तम दास की कविता सुदामा चरित प्रस्तुत कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से संबंधित एक रोचक प्रसंग उजागर किया गया है पत्नी, पत्नी के, के आग्रह से सुदामा श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए श्री कृष्ण ने सुदामा का अत्यधिक सम्मान किया परंतु प्रकट रूप से उन्हें कुछ नहीं दिया सुदामा ने भी अपने आप उनसे कुछ नहीं मांगा घर पहुंचकर उन्होंने पाया कि उनकी टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने का महल खड़ा है यह परिवर्तन, परिवर्तन श्री कृष्ण की कृपा से हुआ कवि ने श्री कृष्ण सुदामा की, की परम्परागत कथा को संवादों के माध्यम से सजीव कर दिया है, है। तो सुनते हैं नरोत्तम दास जी की कविता सुदामा चरित्र शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा धोती फटी, फटी सी लटी, लटी दुपटी को नहीं सामा द्वार खड़ो दुर्बल एक, एक रहो चकी, चकी सौ वसुधा अभिरामा पूछत, पूछत दीन, दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनिजोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतने न कि दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी कै करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए कछु भाभी भी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत आगे चना गुरु माति द लये तुम चाबी हमें नहीं दीने श्याम कहो मुस्काए मुस्काये चोरी की बान में होजू प्रबीने पोटरी कांख में रहे तुम खोलत नाही सुधार सुधी ने पाचिली बानी अजो तजो तुम तैसे ही भाभी के तंडुल किन है वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पटवनी गोपाल की कचुन जानी जात घर घर कर ओद फिरे तनक दही के काज कहा भया जो अब भयो हरि को राज समाज वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम लायो कैंधो पर कै कै कै मैं, मैं अब द्वार का आयो भौन बिलो की कोमन लोचत।, लोचत सोचत ही सब पूछत, पूछत पांडे, पांडे फिर सब सौ पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो कै वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत कै पग में पन ही कठोर पे रात हुए कह कोमल सेज पे नींद न आवत कै जुड़ नहीं, नहीं को सवा, सवा प्रभु के पर ताप ते दाख न भावत अभी, अभी आप सुन रहे थे नरोत्तम दास की कविता सुदामा चरित्र वाचक स्वर भारती परिमल